युवकों के प्रति भारत का भविष्य किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा भारत की समस्याएं अधिक जटिल और गुरुतर है जाति धर्म भाषा शासन प्रणाली यही एक साथ मिलकर एक राष्ट्र की सृष्टि करते हैं यदि एक एक जाति को लेकर हमारे राष्ट्र से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि जिन उपादानों से संसार के दूसरे राष्ट्र संगठित हुए हैं वे संख्या में यहाँ के उपादानों से कम हैं यहाँ आर्य है, है द्रविड़ है तातर है तुर्क है मुगल है यूरोपीय हैं मानव संसार की सभी जातियाँ इस भूमि में अपना अपना खून मिला रही हैं भाषा का यहाँ एक विचित्र ढंग का जमावड़ा है आचार विचारों के संबंध में दो भारतीय जातियों में जितना अंतर है उतना पूर्वी और यूरोपीय जातियों में नहीं हमारी एकमात्र सम्मिलन भूमि है हमारी पवित्र परंपरा हमारा धर्म एकमात्र सामान्य आधार वही है और उसी पर हमें संगठन करना होगा यूरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है किंतु एशिया में राष्ट्रीय ऐक्य का आधार धर्म ही है अतः भारत के भविष्य संगठन की पहली शर्त के तौर पर उस धार्मिक एकता की ही आवश्यकता है देश भर में एक ही धर्म सबको स्वीकार करना होगा एक ही धर्म से मेरा क्या मतलब है यह उस तरह का एक ही धर्म नहीं जिसका ईसाइयों मुसलमानों या बौद्धों में प्रचार है हम जानते हैं हमारे विभिन्न संप्रदायों के सिद्धांत तथा दावे चाहे कितने ही विभिन्न क्यों न हो हमारे धर्म में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो सभी संप्रदायों द्वारा मान्य हैं इस तरह हमारे सम्प्रदायों के ऐसे कुछ सामान्य आधार अवश्य हैं उनका स्वीकार करने पर हमें धर्म में अद्भुत विविधता के लिए गुंजाइश हो जाती है और साथ ही विचार और अपनी रुचि के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए हमें संपूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है हम लोग कम से कम वे जिन्होंने इस पर विचार किया है यह बात जानते हैं और अपने धर्म के यह जीवनप्रद सामान्य तत्व हम सबके सामने लाए और देश के सभी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध उन्हें जाने समझें तथा जीवन में उतारें यही हमारे लिए आवश्यक है सर्वप्रथम यही हमारा कार्य है